चिंता सन हंसारो ये नीयानाचार प्रणमा जज अनु्रह तो जन्म सर्वुखाति भव तमं सर्वे श्रीन पल्लनंदन चक्षुन तस्में नमी क्षेत्र गीला लक्ष्मी ला कर चतुर्दिष्टा चतुर्दिष्टा चतुर्दिष्टा कलम ने छाती विकारी कहते दीपिका में ये लिखा कि जो सेवे भगवत स्वरूप होते हैं वो कैसे प्रकार के होते हैं उनकी सेवा का क्या प्रकार होना चाहिए उनकी प्रतिष्ठा कैसे की जानी चाहिए उनकी शुद्धि कैसे होती है और कहा से वो प्राप्त किए जा सकते हैं इतने विषय का निरूपण होने के बाद अब आगे भगवत्व की निश्चित सेवा का क्या प्रकार बना चाहिए ये आप समझाते हैं प्रातरारभ्य मध्यान्हवधि चैवापराण्य के तल्लीलाुव अजीत सदुर सात काल से आरंभ करके अवधि यानी तक और इसी तरह अपराह के यानी मध्यान्ह के बाद संध्या काल में तत्तल लीलाुभावे न भजे लीला यानी भगवान ने जो प्रातः काल में जो लीलाएं की हैं कृष्णावतार में काल में जो लीलाएं की हैं और इसी तरह मध्यान्ह के उपरांत सायं रात्रि काल में जो भी लीलाएं प्रभु ने की उन लीलाओं की भावना करते हुए प्रभु तो की सेवा उस समय करनी चाहिए और उसमें भी ये जो भगवत सेवा का प्रकार है वो स्वगुरु सम्मताम ये आवश्यक है यानी अपने जो गुरु हैं उन गुरु की सम्मति संतिपूर्वक भगवत भजन होना चाहिए ये हमारे यहाँ की भारतीय परंपरा में की एक खासियत है कि हर जगह गुरु या अपने वृद्ध वैष्णव अनुभवी भगवती उनको आगे करके उनके पीछे जाना चाहिए ऐसी हमारे यहाँ की परंपरा है क्योंकि आरंभ में हमारे अंदर उतनी योग्यता नहीं होती है और योग्यता ना होने पर अपनी समझ से हम कुछ भी साधना करें वो प्रभु को कितनी स्वीकारें होगी ये हमें भी नहीं पता होता इसलिए लकीर का फकीर ऐसी एक कहावत है लकीर के फकीर बनने में ये फायदा है कि लकीर बनी हुई है तो उसका मतलब ये हुआ कि वहां से कोई गुजरा है वहां से हम भी जा सकते हैं वो तो अनुभव सिद्ध एक प्रकार हुआ है अब हम अपनी लकीर बनाना चाहें पर हो सके कि वो लकीर आगे तक जाए नहीं तो ऐसा हमें क्यों खतरा लेना चाहिए इसलिए परंपरा का आग्रह सदाचार का आग्रह सदपुरुषों का अनुसरण गुरु को आगे रखना ये सब हमारे यहां परंपरा से चलता है तो अपने गुरु को जो संमत प्रकार हो उसके अनुसार मगर सेवा करनी चाहिए अब यहां जो ये सम्मताम है ये सम्मताम का जो अन्वय है ये लिंग है सम्मताम मूर्ति ये सम्मताम का जो अन्वय है वो मूर्ति के साथ है आगे जो मूर्तियों के प्रकार और किस तरह से मूर्ति को पलगाना सेवा में इसका निरूपण करने के बाद अब नित्य सेवा की विधि जो आप आज्ञा कर रहे हैं उसके साथ ये जुड़ी हुई बात है ये आज्ञा ये कर रहे हैं कि अपने गुरु को जो सम्मत हो ऐसी मूर्ति का भजन प्रातः काल से आरंभ करके मध्याह्न काल करे और इसी तरह मध्याह्न काल के बाद भी सतत काल में प्रभु की लीलाओं की भावना करते हुए करना चाहिए गुरु के सम्मत मूर्ति इस तरह से इसका हम महाप्रभु के वचनों के साथ इसकी संगति देखें तो महाप्रभु आज्ञा करते हैं एक कालम द्विकालम वा त्रिकालम वा भी एक।, एक काल अभी इस समय हमारे समझ में ये है कि एक काल का मतलब प्रातः काल से मध्ययान पर्यत एक काल अपराह से रात्रि पर्यटन दूसरा काल ऐसे एक कालम द्विकालम वा त्रिकालम में मध्य रात्रि या रात्रि के जो आ, उत्तर प्रहार है उनको त्रिकाल में भी लिया जा सकता है अथवा जब बड़े उत्सव होते हैं प्रबोधिनी जन्माष्टमी दीपावली या ढोल रथ ये ऐसे उत्सव हैं कि जिसमें नित्य सेवा के अतिरिक्त मनोरथ की विशेष उत्सव की सेवा भी होती है जिस राजभोग आए उसके अतिरिक्त अन्य वो तीन भोग रथ यात्रा में आते हैं इसी तरह दोध में एक भोग राजभोग के साथ आने के अतिरिक्त तीन भोग और आते हैं अन्नकूट में राजभोग पर्यत की सेवा होने के बाद गोवर्धन पूजा कुंवारा और फिर अन्नकूट यह अतिरिक्त सेवा है फिर वापस उत्थापन से शयं वा क्रम पुनः होता है ऐसा ही दीपावली में भी ठाकुर जी की हटरी में से पधारने के बाद जागरण का क्रम पाता खेलना ये सब रात्रि का क्रम होता है और यही है वो प्रबोधिनी में रात्रि को जो समय हो उसके अनुसार से उत्थापन होते हैं रात्रि को ठाकुर का विवाह का क्रम रहता है जागरण होता है तो ये सब क्रम को हम त्रिकाल समझ सकते हैं तो यहां श्री गोपीनाथ जी ऐसी बात को आगे करते हैं कि प्रातः से मध्यान्ह तक और मध्यान्ह से लेकर रात्रि पर्यत ऐसे हुई तत्काल की प्रभु की लीलाओं का स्मरण करते हुए हमें गुरु तो को संमत ऐसी भूवन मुक्ति की सेवा करनी चाहिए अब पर्वत सेवा में हमें क्या समर्पित करना चाहिए किन पदार्थों का विनियोग करना चाहिए इसके संबंध में आप विवेक बताते हैं कि वस्त्र भूषण गंध नैवेद्य व्यंजन देशकाल देश नाम विभूतीना अनुसारेण सेवन वस्त्र आभूषण सुगंध पदार्थ नैवेद्य विविध प्रकार के व्यंजन जो शुभ हों उत्तम हों उनको देश काल विभूति देश और काल देश यानी स्थान, समय काल विभूति यानी हमारा सामर्थ्य उसके अनुसार प्रभु की सेवा हमें इन पदार्थों को तो करनी चाहिए यानी जिस प्रदेश में जो उत्तम पदार्थ प्रभु लायक नैवेद्य प्राप्त होता है वस्त्र आभूषण आदि भी जो तेज काल के अनुसार उत्तम प्राप्त होते हैं और उत्तम होने पर भी हमारी सामर्थ्य में जो है उनका प्रभुसेवा में समर्पण में करना चाहिए क्योंकि उत्तमता की तो कोई सीमा नहीं होती है हम हीरा का कोई आभूषण ठाकुर जी को अंगीकार कराएं तो हीरे में उत्तम में उत्तम हीरा कोई कहेगा कि कोई नूर है तो नूर हम कहा से लाएंगे उत्तम होना हो सही बात है जो उत्तम हमारे पास उपलब्ध हो उसका विनियोग है उत्तमता का दुराग्रह नहीं है हमारे सामर्थ्य में जो है उसमें जो उत्तम है उसका विनियोग विषय में समझे आगे प्रेमणा परिचरित साधु जीवन यव्जीवेना भावना ये पुरुष है उसे जीवन पर्यंत पर्यटन जीवन समाजतः यानी एकाग्र होकर प्रेम से प्रभु की परिचय परिचर्या नहीं चाहिए उससे क्या होता है ना अच्छी भावना स्थिति, उसकी भावना की स्थिति होती है भावना यानी उसका प्रेम भक्ति तो भक्ति सिद्ध अवस्था पर पहुंचती है। और उससे वो प्रतिफी हो जाता है यानी प्रभु में उसका प्रेम भाव प्रकट हो गया तो वो यहाँ पर जो देशकाल विभूति के अनुसार जिन पदार्थों का सेवा में अर्पण करना है वो पदार्थों के अर्पण के विषय में तो हम मर्यादा मार्ग में या कर्म मार्ग में भी देखते हैं बड़ी बड़ी मात्रा में कि जो होते हैं उनका होम होता है आहूति की जो संख्या होती है वो भी सकाम निष्काम भेद से सामर्थ्य के अनुसार कोई हजार कोई दस हजार कोई एक लाख आहूति ऐसे वहां भी उसकी प्रमाण और मात्राएं बड़ी बड़ी देखी जाती है और जितनी ज्यादा आहूति होती है लोग कहते हैं वो बहुत बढ़ाई की है वो बात सही है जितनी अधिक आहुति होगी जितना लंबा समय चलेगा उसका यज्ञ तो बड़ा हो जाएगा पर उस गिनती में हम ये भूल जाते हैं कि हजार दस हजार आहुति का संकल्प होने के बाद शुरू की दस पचास आहुति में तो मनुष्य की श्रद्धा आदत वहां तक रहता है तो उसके बाद वो गिनती चलती है कि अब कितनी बची कब पूरी हो तो वहां पर श्रद्धा आदर हमारा खत्म हो जाता है इसलिए संख्या गिनती या उसकी मात्रा विनियोगी इसका महत्व भक्ति मार्ग में उतना नहीं है इसलिए तिरानवी कार्य काम में ये समझाते हैं कि जो कुछ भी किया जाए तो वो प्रेम पूर्वक होना चाहिए यानी हमारा प्रेम जहाँ है ऐसा पदार्थ का हम विनियोग करते हैं तो प्रभु उसका प्रशन्नता से अंगीकार करते हैं और बहुत मात्रा में हमने कुछ भी प्रभु के समूह लाकर रख दिया तो उसमें हमारा प्रेम नहीं है प्रभु उसका अंगीकार नहीं करते तो देखते भी नहीं है इसलिए प्रेमणा परिचर्य पढ़ाते हैं प्रेम पूर्वक ये परिचर्या करनी चाहिए दूसरा यावत जीवन ये भगवत सेवा है वो कोई ऐसा नहीं है कि कभी इच्छा हुई तो कर ली कभी फिरसत मिली तो हमने कर ली ऐसा नहीं ये यावज जीवन हमारी साधना है प्रभु के साथ हमारा ये प्रेमात्मक संबंध है और उसे भी समाहत सन यानी एकाग्र होकर एकाग्रता का यहाँ समाहित पद है कि महाप्रभु जी ने प्रवणता आसक्ति व्यसन और इसी तरह निरोध ऐसे शब्दों का प्रयोग थोड़ा थोड़े से किया है उन शब्दों के पीछे भी मुख्य भाव तो यही है कि प्रेम पूर्वक की एकाग्रता प्रभु में होना और ऐसे करते हुए अगर लंबे समय तक भगवत सेवा की जाती है तो भावना स्थिति होती है यानी प्रभु के अंदर हमारे अंदर प्रेम प्रकट होता ही और वही हमारी पृथ्वीता समझ में आ गया अब ये भगवत शिवा के संबंध में एक सामान्य समझ हमको दी अब बहुत ही निचले स्तर से हमें समझा रहे हैं कि हमें स्नान आदि कैसे करना चाहिए इत्यादि तो कैसे जगना गुरु का स्मरण जगने के साथ करना स्नान शौचगरी कर्ण करना, करना, ये सब छोटी छोटी बातें बात रूपी नी संगश्चातमे सौ समुत्थ शुची स्मरे भगवत लीलां सुबह, प्रात यामे यानी प्रातः काल के पिछले प्रहर में यानी जब अभी सूर्य का उदय नहीं हुआ है और रात्रि के नक्षत्र अभी अस्त न हुए हों ऐसा जो समय है उस समय से पहले स्नान होकर तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि वो बड़ा काल होता है और उसी समय संध्या संयादिकर्म होते हैं वो किए जाने चाहिए प्रातः काल। तो पाश्चात्यम में सवेरे के प्राश्चत्य काल में जल जलकर समुथायक शुद्ध थिया यानी हमारी बुद्धि को मन को शुद्ध पवित्र मलिन विचारों को छोड़कर कर देना चाहिए और ऐसी शुद्धि बुद्धि से भगवतो मरे भगवान का स्मरण करना चाहिए भगवान की लीला का विज्ञान करना चाहिए प्रभु के गुणों का भी हमें उस समय उत्तम के साथ दान करना चाहिए मरे भगवतो लीलां गाये सत्य गुणान विरास हमारी वाणी से प्रभु के गुणों का गान करना चाहिए और हमारी मन बुद्धि से प्रभु की लीला का स्मरण करना चाहिए बात का कृत्य संध्या हैं प्रात कृत्यम बहिर्गत्वा कार्य बहिर्गत्वा यथोदितम शास्त्र में जिस तरह से कहा गया है उस अनुसार घर से बाहर जाकर प्रात कृत्य करना चाहिए यानी शौचादिक क्रिया घर से बाहर करनी चाहिए मुखशुद्धि तथो नित्यम भंजनम अभी इसी तरह मुख्य शुद्धि जो हम भंजन करते हैं खुला करते हैं मुख्य शुद्धि कहा जाता है वो हमें करनी चाहिए और जो तो सुगंधित पदार्थों से शरीर का अभ्यन यानी तेल आदि से मालिश करना है ये भी हमें करनी चाहिए ये सब भगवत सेवा के लिए हम स्नान कर शुद्ध पवित्र स्वस्थ होकर जा रहे हैं उसके लिए हमारे देव का संस्कार है लौकिक मनुष्य लौकिक दृष्टि से करते हैं और जो भक्त होते हैं वैष्णव होते हैं उनको इन सभी क्रियाओं में उसकी सेवोपयोगिता की भावना सोचनी चाहिए उसके बाद स्नान का निरूपण करते हैं मलस्नानम गृह कार्यम सप्तों तक परोदी जो मलस्नान होता है वो घर में करना चाहिए यानी शौचालय क्रिया करने के बाद जो स्नान किया जाता है वो स्नान हमें घर में करना चाहिए कैसे जल से करना चाहिए तब्तों तक परोदक तब्त यानी जो गर्म होता है जल उसमें अथवा परोदक से परोदक का क्या मतलब है वो समझाते हैं कि एक बार जो जल हमें गर्म करें उसके बाद उसमें हम ठंडा जल मिलाएं या जो ठंडा जल हो उसमें हम गर्म जल मिलाएं वो परोदक कहा जाता है तो ऐसे जल से हमें मलस्नान करना चाहिए पहले मलस्नान हो जाने के बाद जो अन्य पवित्र जल हो गंगा जल यमुना जल आदि या हमारे गांव में कोई तीर्थ हो ऐसा पवित्र पवित्र नदी के किनारे पर हम और वाह स्नान करना चाहें उस स्थिति में भी हमें मल स्नान करने के बाद तीर्थ में स्नान करना चाहिए सस्यो परिश्री यमुना जलई स्नान तवैष वाह अगर पवित्र जल घर में हो तो उससे हम स्नान करें न हो तो जैसे हमारे यहाँ स्नान आदि के समय में मंत्र बोले जाते हैं वो वैदिक काल के भी मंत्र हैं जिसमें पवित्र नदियों का स्मरण होता है और हमारे यहाँ परंपरा से एक वैष्णव मंत्र भी बोला जाता है मैं आपकी सेवा के लिए गौरव सेवा के लिए स्नान करना चाहता हूँ जी अम्बाजी आप इस जल में आपकी सन्निधि प्रदान करें ऐसे आशय से मंत्र बोला जाता है तो वो जो हमारा घर का ही जल है उसमें हम श्री अमुना जी से स्नान की भावना कर लेते हैं तो जो स्तवन है यानी सूत्र है वो भी बोले जाते हैं तीर्थस्थाने मलस्नानम तृत्थ तीरे भी मज्जनम तीर्थस्थान में अब अगर हम हों तो और तीर्थ स्नान करना हो तो पहले मलस्नान करने के बाद तीर्थ में हमें स्नान करना चाहिए आप लोगों को तो शायद याद हो तो ओंकारेश्वर हम गए थे तो वहां घाट पर नर्मदा जी के जाते समय बीच में जो फूल वाले और पूजन का सामान बेचने वाले एक लोटा देते थे ये भी ले जाइए जो यहाँ आया हो यात्रा के लिए उसको तो उसका घर वहां कहा से लाना कि जो पहले वहां स्नान करे और उसके बाद नर्मदा स्नान करने जाए तो ऐसे स्थानों में ये परंपरा रही है लोटे के जल से नदी में से जल भर लेना अब वो जल उधत जल हो गया प्रवाह में तो तीर्थ है प्रवाह में से जो जल निकाल लिया वो तीर्थ नहीं रहा वो जल साधारण जल हो गया तो उस जल से किनारे पर बैठकर पहले स्नान कर लेना चाहिए उसके बाद प्रवाह में फिर से स्नान करना चाहिए ऐसी रीति तो वही बात शिव गोपिनाथ समझाते हैं कि अगर कोई तीर्थवाद कर रहा हो तो उससे पहले अपने घर पर मल स्नान करने के बाद तीर्थ में स्नान करने जाना चाहिए आगे स्नान आदि होने के बाद वस्त्र कैसे धारण करने चाहिए घर कैसे वापस जाना चाहिए अगर बाहर स्नान करने जाते हैं तो हमें साम्प्रदायिक जो बागी चिन्ह है उनको कैसे धारण करना चरणामुख कैसे लेना तुलसी की माला कैसे धारण करनी जब संध्या आदि जो शास्त्रीय नीतिकरण होते हैं वो कैसे करने पादुका ठ्याप धारण नैव पादुकाग स्पर्शन नाव स्नान हो जाने के बाद युक्त यानी जो शुद्ध हो ऐसे रेशमी वुग्म यानी उपवस्त्र और अधोवत्र ये दो मिलकर युग्म कहे हैं गुजराती में उसका सीधा सरल अस्थ था जोटा युवती का जोटा ऐसा है बोलते हैं वो तो जुड़े हुए होते हैं फिर उसको काट लिया जाता है तो वो एक उपवस्त्र हो जाता है अधोवस्त्र हो तो ऐसे शुद्ध वस्त्रों को हमें धारण करना चाहिए और जब हम तीर्थ से स्नान कर कर हम घर लौटे तब नंगे पांव नहीं आना चाहिए पांव में कुछ पहनना चाहिए पादुका जूते, चप्पल से अधिक जो खुद भी शुद्ध है अथवा यान एक यान का होता है कोई वाहन में बैठकर जाना एक यान का मतलब जाना दोनों ही होता है या कच्चे चीज स्नान हो जाने के बाद जब हम घर लौट रहे हो उस समय किसी का भी स्पर्श में न हो जाए इसकी सावधानी रखनी चाहिए अब ये स्नान हम बाहर करें चाहे स्नान हम घर में करें दोनों ही स्थानों में हमें इस पर सावधानी रखनी चाहिए कि जो अपवित्र पदार्थ हमारे घर में भी कहीं जमीन पर पड़े हों उनके ऊपर स्नान के बाद हमारा पाँव न पड़े ऐसे ही अन्य कोई अपवित्र या जिन्होंने अभी स्नान आदि नहीं किया है ऐसे लोगों का स्पर्श स्नान होने के बाद हमारा न हो जाए इन सब चीजों के आधार में रखना चाहिए इस तरह से स्नान हो जाने के बाद सांप्रदायिक बाह्य चिन्हों को धारण करने का प्रकाश पाते हैं कुंकुम सेोर्ध पुंडराणी द्वादशांगेशु नाम रूपी चंदन प्रभु के प्रतादी कुंकुम से ऊर्धपुण तिलक हमें धारण करने चाहिए द्वादश अंगों में यानी बारह अंगों में उनको धारण किया जाता है और वो सभी तिलकों में प्रभु के बारह नामों का स्मरण किया जाता है जैसे पर हमने तिलक किया तो प्रभु को केशव नाम से याद कर लिया कहीं माधव नाम से याद कर लिया ऐसे उसके परम्परागत मंत्र हैं ललाटे केशवम ध्या इस तरह तो वो द्वादशांग के प्रभु के द्वादश नामों के उच्चार के साथ सतत अंगों में करने चाहिए इसी तरह प्रभु की शंख चक्र आदि जो आयुध हैं उनको भी हमें धारण करना चाहिए कुमकुम से उर्दू ऊर्जकुंड तिलक और मुद्रा उनको इस तरह से उसकी व्यवस्था है। तो महाप्रभु साधन प्रकरण में इस बात को समझाते हैं स्मरण है वो कारिका। कार्य कांडराणी मृद मुद्रा ऋदपुंड्र और मृद मुद्रा मिट्टी से मुद्राओं को धारण करना वहां उर्दू तिलक कौन से पदार्थ से धारण करना चाहिए उसके बारे में महाप्रभु ने श्री गोपीनाथ जी ने उल्लेख किया है ऐसा वहां उल्लेख नहीं किया है गोपीनाथ जी ने उस परंपरा को समझाया है कि कुमकुम से तिलक होना चाहिए उर्दू और मुद्राओं को गोपी जन्म उन विषय में शास्त्र में बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं जैसे गोपी चंदन किसी को उपलब्ध नहीं है तो तुलसी जी की जो मिट्टी होती है तुलसी जी जहां हमने उगाए वहां की मिट्टी को लेकर उससे भी किया जा सकता तो है और ये परंपरा में कई बातें ऐसी और अलग अलग जो संप्रदाय हैं उनमें अपनी अपनी परंपरा के अनुसार जैसे चैतन्य संप्रदाय वाले हैं वो तिलक भी गोपी चंदन से करते हैं उनका सफेद सा तिलक होता है वो गुर्दपूर्ण तिलक करने के बाद नाक पर एक पत्ता बनाते हैं वो तुलसी जी की भावना से तुलसी पत्र होता है जो यहां तक चलता है ऐसा ही जो रामानु संप्रदाय है उसमें भी श्वेत तिलक होता है और मध्य में एक लंबी रेखा होती है जी रामानुष्ठ का तिलक ऐसे भिन्न भिन्न संप्रदायों ने वो सभी शास्त्र में कहीं न कहीं वर्णित प्रकार है उसमें से उनकी परंपरा आने कोई खास प्रकार को पकड़ लिया है या कई बार ऐसा होता है कि जो पदार्थ जहां सहजता से उपलब्ध होते हैं उसी पदार्थ के पीछे तिलक आदि में विनियोग होता है कुंकुमादि सहजता से उपलब्ध नहीं होते हैं तो उसका वर्णन करते हैं। अब दक्षिण में चंदन सहजता से उपलब्ध होते हैं तो वहां की जो सेवा पूजा की विधि है और तिलक मुद्रा धारण करने में चंदन का विशेष निरूपण मिलता है तो द्वारका क्षेत्र में चंदन कहा मिलेगा समुद्र की चारों और सिंगरेगी तो चंदन मिल जाता है तो चंदन को चंदन की दिखा पर मूल बात यह है कि जो भी तिलक मुद्रा हम धारण करते हैं उसके पीछे की जो भावना है वो यह है कि हम जिसके सेवक हों उसके अनुरूप कर हम उनकी सेवा में प्रवृत्त हो तो हमारे मस्तक तो के ऊपर प्रभु के चरणारविंद हो, वो हमारी वैष्णुओं को शोभा है ठाकुर जी ये तो आयुध हैं वो बड़े शक्ति संपन्न हैं स्वरूपात्मक हैं ऐसे आयुध हमारे पास नहीं हो तो कम से कम उनको चित्रित तो हम कर ही सकते जिससे हम उनके सेवक हों ऐसा प्रसित हो तो इस भावना से हमारी सभी इंद्रियों में ऐसा भव्य आवेश बना रहे ऐसी भावना से उन तिलक मुद्राओं को धारण किया जाता है उसके बाद चरणामृत पान प्रभु के चरण जल का पान भी नाम की बात करना चाहिए इसी तरह लेपश्चापी इसी जल का पान करने के बाद जो भी हाथ में जल शेष हो उसका मस्तक और अंगों के ऊपर लेप भी करना चाहिए विशुद्ध है यानी हमारी शुद्धि हो शुद्धि की भावना है सतस्त तुलसी तु तु तु माला संध्या समाचार उसके बाद तुलसी माला हमें धारण करनी चाहिए और सात संध्या हमें करनी चाहिए अब ये जो तुलसी तु माला धारण करने का प्रकार है वो शास्त्र में दोनों तरह से वर्णित है एक तो नृत्य धारण करना और पूजांग धारण करना तो प्रभु हमें साधन प्रकरण में ऐसा समझाते हैं कि तुलसी काष्ठ जा माला तिलकम लिंगमेव सत्य शंखचक्रादिकम भार्यम बुदा पूजांग में वत रुद्रुण्ड तिलक और तुलसी काष्ठ की माला ये दो तो हमें निश्चित धारण करने चाहिए शंख चक्र आदि वो मुद्राएं हैं वो पूजांग हैं यानी द्वितीय आधी बार हम स्नान करें उस समय हम सेवा में न हो या अनवसर हो गए हों तब से शंख चक्र आदि धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है पर तिरत्त तो जरूर करना चाहिए ये बात करें अब श्री गोपीनाथ जी के समय में शायद ये परंपरा वैकल्पिक रही होगी या स्थिर नहीं हुई होगी इसलिए गोपीनाथ जी आज क्या करते हैं कि श्री तुलसी की माला है वो स्नान करने के बाद हमें धारण करनी चाहिए और जब अशुद्ध अवस्था हो उस समय तुलसी माला धारण नहीं करनी चाहिए तो कुछ सम्प्रदाय में आज भी ये परंपरा है वो सेवा के काल में पूजा के काल में माला धारण करते हैं बाद उत्पूर हाँ जब पूजा ही नहीं है तो पूजा अपने यहां ऐसा नहीं है अपने यहां तो तिलक और कंठी ये नित्य धारण करने का विवाद है सूतक जैसे काल में कुमकुम से तिलक न करके गोपी चंदन से या जो चरणामृत होता है उससे तिलक करने की रीति हमारे यहाँ तिलक तो करते हैं मुद्रा नहीं होते उसके बाद सात संध्या करनी चाहिए आगे जो वर्णाश्रम धर्म का निरूपण हुआ नितिन कर्मों का उसके विषय में गोपीनाथ जी ने हमें ये समझाया है कि ये जितने भी शास्त्रीय कर्म होते हैं संस्कार होते हैं उनसे हमारा जो देह है उसकी शुद्धि होती है और ऐसे शुद्ध शरीर में भगवत भाव का आवेश होता है अन्यथा भगवत भाव का आवेश नहीं होता है इसलिए ऐसी भावना से इन कर्मों को हमें करना चाहिए तो हमारे पास अगर समय है या अगर हम अपने जीवन क्रम को व्यवस्थित करना चाहें कि तो पहले क्या करना बाद में क्या करना तो आग्रह पूर्वक प्रातक काल में जो भी हमारे कृत्य होते हैं शास्त्रीय है। उनसे निवृत्त होने के बाद हमें भगवत सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए इससे दोनों बात निपति है मुख्य काल में जो जो कर्म करने होते हैं वो कल कर्म हो जाएं उत्तम काल में और उन कर्मों करने के बाद जो भी उसके कारण हमारे अंदर आती हो तो ऐसे शुद्ध शरीर से शुद्ध मन से हम प्रभु सेवा में प्रवृत्त हों तो प्रभु सेवा में उत्तम का विनियोग होना चाहिए ये जो हमारा आग्रह है वो आग्रह भी सिद्ध हो है तो जो भी कर्म जिसे भी प्राप्त होते हों उन कर्मों को तो प्रातः काल में करने के बाद उसके बाद वो भविष्य सेवा में हैं। मध्यान्ह का जो कर्म है वो तो प्रभु को कालीन सेवा राजभोषी संपन्न मिल जाने के बाद भी वो कर्म किए जाते हैं इसलिए उनका और प्रभु सेवा का कोई आपसी टकराव नहीं है केवल एक प्रातक कर्म है ब्रह्मयज्ञ है ब्रह्मचारी का होम है संध्या है ये तब कर्म रहते हैं कि जो सेवा में जाने से पूर्व हो जाए तो उत्तम बात ठीक है मुझे लिखता तो है आज इतना रखते हैं आज फिर कल परसों आज जो चला है उसका हम आवर्तन कर लेंगे और उसके बाद सौमिकारिका से भगवत सेवा के आरंभ की जो विधि है वो आप समझा रहे हैं वो हम आगे का विषय ठीक है